महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व तयोश्धिकशतमोध्याय व्याजी की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या और भगवान भगवान्कर से वर प्राप्ति युधिष्ठिर्वाच कथम व्यास्य धर्मात्मा सुको जे महातपाह सिद्धि च परमा प्राप्त तन्मे ब्रूहि पितामह युधिष्ठि ने कहा पितामह व्याजी के यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ तथा उन्होंने परम सिद्धि कैसे प्राप्त की यह मुझे बताइए आमास तो नन्म चाग्रम महात्म तत्पस्या के धनी व्याज्य ने किस स्त्री के गर्भ से सुखदेव जी को उत्पन्न किया हमें उन महात्मा सुखदेव जी की माता का नाम नहीं मालूम है और हम उनके श्रेष्ठ जन्म का वृत्तांत भी नहीं जानते हैं कथम चाल सूक्ष्म जी अभी बालक थे तो भी सूक्ष्म ज्ञान में उनकी बुद्धि कैसे लगी इस संसार में उनके सिवा दूसरे किसी की ऐसी बुद्धि नहीं देखी गई ऐत में हम स्रोतुम विस्तरेण महामति नहीं मैं तृप्तिरस्ती हृण अमृतमु महामते मैं इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ आपका यह अमृत के समान उत्तम एवं मधुर प्रवचन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है महात्म आत्मयोगम च विज्ञानम चुख से च यथावधानुपूर्वेण तन्मे ब्रूहि पिता पितामा आप मुझे सुखदेव जी का महात्म आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से बताइए। क्रमश बताइये पलितय नित्त न चंधु ऋतिय धर्मम यो नुचान सन हो महान भिष्म जी ने कहा राजन कोई अधिक वर्षों की अवस्था हो जाने से बाल पक जाने से अधिक धन होने से तथा भाई बंधुओं की संख्या बढ़ जाने से भी बड़ा नहीं होता ऋषियों ने यह नियम बनाया है कि हम लोगों में से जो वेदों का प्रवचन कर सकेगा वही महान माना जाएगा तपो मोलमितम सर्व जन्म पृक्षसी पांडव तदेन्द्रियायम्य तपोभवती नान्य पांडुनंदन तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे हो उस सब की जड़ तपस्या है इंद्रियों का संयम करने से ही तपस्या की सिद्धि होती है अन्यथा नहीं इंद्रिया प्रसंगे न दोष संचय सिद्धमाप्न होतीमान इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य इंद्रियों की विषया शक्ति के कारण ही दोष को प्राप्त होता है और उन्हें इंद्रियों को काबू में कर लेने पर सिद्धि का भागी होता है अश्वेध सहस वाजपेय शो कल आता सहस्रो अश्वेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का जो फल है वह योग की सोलहवीं कला के फल की भी समानता नहीं कर सकता अत्रत्या जन्म योग फलम तथा तो गतिम राजन मैं सुखसाग्रम गति का जन्म वृत्तांत तथा पुरुषों की समझ में न वृत्ता हूँ मेरुस किल पुरा कर्णिकार नाते महादेव भीमय भूत गण कहते हैं पूर्व काल में कनेर के वनों से सुशोभित मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयानक भूत गणों को साथ ले विहार करते थे भगवतपुरा त्र दिव्यम तपस्थे पे कृष्ण द्वीपायन स्तदा वही गिरिराज कुमारी उमा देवी भी उनके साथ ही निवास करती थी उन्हीं दिनों श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास उस पर्वत पर दिव्य तपस्या कर रहे थे योगेना धारियंथ तपस्थ पुत्राथम कुरुसम कुरुश्रेठ योग योग के द्वारा अपने मन को परमात्मा में लगाकर धारणा पूर्वक तप का अनुष्ठान करते थे उनके तब का उद्देश्य था पुत्र की प्राप्ति अंतरिक्षस्य धैर्यना पुत्रो मम पुत्र उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मुझे अग्नि भूमि जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो तपस्या आरंभ की थी दुष्प्रापता उक्त संकल्प लेकर योग के द्वारा उत्तम तपस्या में लगे हुए वेदव्याद्य ने अजितात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ देवेश्वर महादेव जी से भर प्रार्थना की अतिष्ठन मारुताहार शतम साम प्रभु आराधयन महादेवम बहुरूपम उमापतिम शक्तिशाली व्यास जी सौ वर्षों तक केवल वायु भक्षण करते हुए अनेक रूपधारी उमापति महादेव जी की आराधना में लगे रहे तत्र त्र ब्रह्मषिस्वे राजथ लोकपाला लोकेशसाध्या लोके बहु आिशाक वसु मृत सागरासरस्त अश्विदर्वा तथा नारदपर्वतौ विश्वावसुशंधर्व सिसरसस्था वहां संपूर्ण महर्षि ब्रह्मर्षि सभी राजी लोकपाल बहुत से अनचरों के सहित साध्य आदित्य रुद्र सूर्य चंद्रमा वशुगण मरुद्गण समुद्र सरिताएं दोनों अश्विनी कुमार देवता गंधर्व नारद पर्वत गंधर्व राज विश्वावसु सिद्ध तथा अप्सराएं भी लोकेश्वर महादेव जी की आराधना करती थीं। तत्र रुद्रो महादेव कर्णिकार शुभाम देव देव पुत्रार्थमत्यतः वह महान देव कनेर पुष्पों की मनोहर माला धारण किए चांदनी से चंद्रमा के समान शोभा पाते थे देवताओं तथा तो देवर्षियों से भरे हुए उस दिव्य रमणीय वन में पुत्र प्राप्ति के लिए परम योग का आश्रय आश्रर्य मुनिवर व्यास तपस्या में प्रवृत्त थे और उससे विचलित नहीं होते थे न चाशहित प्राणो न ग्लाय ते त्रयाणमोका तद्भुतम विवाभवत ऐसा कठोर तप करने पर भी न तो उनके प्राण नष्ट हुए और न उन्हें थकान ही हुई यह तीनों लोगों के लिए अद्भुत सी बात हुई जटाश्च से तेजसा तस्वैश्वा न सिखोपमा तेजसः स्मृदृश्य युक्त योगयुक्त हुए अमित तेजस्वी व्याल की जटाएं उनके तेज से आग की लपटों के समान प्रज्वलित दिखाई देती थी मारकंडेय मारकंडेय भगवान तदाख्यातवान्म सदेव चरिता नेह कथा सें सदा मुझे तो यह वृत्तांत भगवान मार्कंडे जी ने सुनाया था वे मुझे सदा ही देवताओं के चरित्र सुनाया करते थे एक कृष्ण से तपसा तेन दीपिता अग्निवर्ण जटास्ता प्रकाशन थे महात्म था तो उसी तपस्या से उद्दीप्त हुई महात्मा व्यास जी की ये जटाएं आज अग्नि के समान प्रकाशित हो रही है एवं विधेन् तपसा तस्य तस्तिया चार चकार भारत उनके तपस्या और भक्त देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उन्हें अभीष्टवर देने का विचार किया वाच चं भगवान त्र्यंबक सहसन्ध चेतन दिपाय भगवान शिव व्यास जी के सामने आए और हँसते हुए से बोले द्वैपायन तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा यथाजग्दिर्यथा वायु यथा भूमिर्यथा जलम यथाचम तथा शुद्ध भविता ते सु तो महान जैसे अग्नि जैसे वायु जैसे पृथ्वी जैसे जल और जैसे आकाश शुद्ध है तुम्हारा पुत्र भी वैसा ही शुद्ध एवं महान होगा तद्भाव भाव तद्बुद्धि तदात्मा तदपाश्रय तेजसावृत्य ते लोकाजस प्राप्त तेज तथम वह भगवद भाव में रंगा होगा भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी भगवान में ही उसका मन लगा रहेगा और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रय समझेगा उसके तेज से तीनों लोग व्याप्त हो जाएंगे और दूसरा वह पुत्र महान यश प्राप्त करेगा इतिश्री महाभारती शांति पर्वि मोक्षधर्म परवड़ी सुकोत्पत्ति सुकोत्पत्त त्रयोशत्यधिकतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुखदेव की उत्पत्ति विषयक तीन सौ तेईसवा अध्याय पूरा हुआ